ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा तथा इस अधिकरण के तीन सूत्रों में से प्रथम सूत्र एवं उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो गई है इस अधिकरण के द्वितीय तृतीय सूत्र का विचार आज होना है इस अधिकरण में संशय था प्राण इस श्रुति के कारण तथा एवं एवं इम आत्मा सर्वे प्राणा अभिशमायंती इत्यादि श्रुति के आधार पर यह संशय हुआ कि मुमूर्षु पुरुष के प्राणों का वृत्ति लें भूतों भु, में होगा या जीव में होगा पूर्व पक्षी ने कहा कि प्राणस्तेजसी यह श्रुति बता रही है तेज शब्दित भूतों में ल प्राणवृत्ति का साक्षात तो भूतों में ही मानना चाहिए व्यास जी ने प्रथम सूत्र से सिद्धांत बताया सो अध्यक्षे तो स यानी बाह्य इंद्रियों के साथ मनो वृत्ति को अपने में समाया हुआ प्राण अध्यक्ष यानी कार्यक्रम संघात के स्वामी जीवात्मा में लीन होता है और उसका जीवात्मा में लय है जीवात्मा के अधीन हो जाना जीवात्मा के पास जाकर के शांत हो जाना कहाँ कैसे तो बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर तद उप उपगमादिभ्य इससे बताया गया जो जीवात्मा के साथ सामान्य रूप से समस्त प्राणों का उपगम बताने वाला वचन है और अनुगमन बताने वाला वचन है मुख्य प्राण का विशेष रूप से जीवात्मा के अनुगमन को बताने वाला श्रुति वचन और मुख्य प्राण का अनुगमन बाह्य प्राणों में बताने वाला श्रुति वचन वो विशेष वचन है और जीव में प्राणों का अवस्थान बताने वाला सविज्ञानो भवती इत्यादि वचन इसके आधार पर यह निश्चित होता है कि जीव का जीव में प्राण का वृत्ति लय होता है यह चर्चा हो गई है अब कथम तर प्राणस्तेजसी इति श्रुति इत्यादि से पूर्व पक्षी प्राणस्तेजसी श्रुति की गति पूछ रही है श्रुति तो साक्षात प्राणों का वृत्ति लय भूतों में बता रही है जीव द्वारा नहीं तो साक्षात भूतों में प्राणों का वृत्तिलय बताने वाली श्रुति की क्या गति होगी ये पूछा जा रहा है तत्कथम इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कथम तरी इत्यादि का अवतरण है टीका में यद्यपि प्राणस्य तेजसी अव्यवधानेन लयः तथापि अव्यवधान लय सुता तथा उभयश्रुतिग्रहाय प्राणोजीवीय जीवद्वारा जीव चुपधि तेज आदिभूत <coughs> तो यद्यपि प्राणस्तेजसी तेजसी यह श्रुति तेज में अव्यवधान से प्राण का लय बता रही है तो भी तथापि का अर्थ है ये जो दो श्रुतियां हैं प्राण का भूतों में अव्यवधान से लय बताने वाली श्रुति और जीवों में भी प्राण का लय बताने वाली श्रुति इन दोनों का आपस में सामंजस्य सिद्ध करने के लिए दोनों श्रुतियों के समन्वय की सिद्धि के लिए तो उभय श्रुति यानी दोनों श्रुति के समन्वय के लिए प्राणो जीवे लिए थे ये मानना चाहिए कि प्राण का प्रथम जीव में वृत्ति लय होता है और फिर जीव द्वारा तद उपाधिसु यानी जीव उपाधिसु जीव के उपाधि भूत जो भूत सूक्ष्म हैं उनमें लय होता है तो तदउ उपाधिसु तेज आदि भूतेशु जीव द्वारा प्राणु लिये थे इति इस प्रकार का करने के लिए सूत्र गृहती द्वित सूत्र के द्वारा व्यावर के शंका को बताते हुए द्वितीय सूत्र का अवतरण लिखते भास्कर भगवान कथम तरही प्राणस इति श्रुति तो प्राणस्तेजसी तेजसी ये जो श्रुति है इसकी उपपत्ति कैसे होगी यदि प्राण का लय जीव में मानेंगे तो तेज में प्राण का लय बताने वाली श्रुति का विरोध होगा हाँ उसकी कैसे सिद्धि होगी उसमें प्रामाण्य कैसे आएगा इस प्रकार का आक्षेप होने पर कहते हैं तो आह भगवान वेद जी इस आक्षेप का निराकरण करते हुए कह रहे हैं भूतेशुते तो पूर्व सूत्र से सोध्यक्षे ये दोनों पद आएंगे तो अध्यक्षे पूर्व सूत्र में सप्तमी अंत था यहां प्रथमांत हो जाएगा तो स तो प्रथमांत ही है तो सो अध्यक्ष ऐसा प्रथमांत हो जाएगा स ये अध्यक्ष का विशेषण हो जाएगा वह अध्यक्ष वह अध्यक्ष यानी कौन अध्यक्ष तो प्राण वृत्ति को अपने में समाया हुआ जीव उसे कहा जाता है प्राण संपृक्त जीव तो प्राण की वृत्ति को अपने में समाया हुआ जीव भूतेशु वो भूतो मिलीन होता है भूतों के आश्रित होता है भूतेशु अवतिष्ठते ऊपर से जोड़ देना भूतेशु अवतिष्ट तो बाह्य वाघ इंद्रियों को अंतकरण मन को तथा प्राण को अपने साथ रखा हुआ जीवात्मा अंतकाल में अपने उपाधि भूत भावी शरीर के बीज जो भूत सूक्ष्म है वे यहां पर भूतेशु शब्द से ग्राह्य है उनमें अवस्थित होता है ऐसा प्राणस्तेजसी तेजसी यह श्रुति बता रही है ये उस श्रुति का अर्थ है केवल वो प्राण मात्र नहीं प्राण संप्रक्त जीव भावी शरीर के बीच भूत भूत सूक्ष्मों में अवस्थित होता है कहा यह कैसे आपको ज्ञात हुआ तो तत्श्रुते तत्श्रुति का अर्थ है प्राणस तेजसी इस श्रुति से ये निकलता है उस श्रुति का यही अर्थ है तो भाष्य को देखिए जो पूर्व सूत्र से लाया है स और अध्यक्ष सप्तमी को प्रथमा कर दिया तो स अध्यक्ष तो उसमें स सर ये सरो नाम बता रहा है कि प्राण संपृक्त अध्यक्ष यानी जीव बाह्य सभी कार्यक्रम करणों को तथा मुख्य प्राणों को अपने में संलग्न किया हुआ जीव तेजस्ह चरितु भूतेषु देहबीजूतेषु सूक्ष्मेशु अवतिष्ठते भावी शरीर के हेतु भूत जो स्थूल भूतों के ही सूक्ष्म अंश है उनमें स्थित होता है तदाश्रित हो जाता है यही भूतों में लय है जीव का इतिवंत्य भूतेषु ये जो सूत्रांश है उसमें सो अध्यक्ष के अनुवृत्ति ला करके अवतिष्ट पद का अध्याय करके ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई इस प्रतिज्ञा का साधक निश्चायक प्रमाण बता रहे हैं तत्श्रुते तो तत्श्रुते का अर्थ कर दिया प्राणस तेजसी इति श्रुते भाष्यम भाषकर भगवान ने सूत्रस्थ श्रुते पद का अर्थ है कि प्राणस तेजसी इस श्रुति के आधार पर यह अर्थ निकलता है। अब ननु इत्यादि का टीकाकार अवतरण लिखने से पहले थोड़ा इतने भाष्य का भावार्थ बताते हैं नच लयम विनापि जीवम प्रति उपगमादि संभवात् तेजस्रुतिर मुख्या अस्तुति वाच्यम न च काय वाच्यम के साथ होगा यानी जीव में प्राण का लय माने बिना भी <coughs> जीव के प्रति प्राणों का उपगम अनुगमन और अवस्थान सिद्ध हो जाता है वो श्रुति उपपन्न होती है तो यहां पर प्राणस तेजसी इस श्रुति का मुख्यार्थ ही लिया जाए वो मुख्यार्थ होगा प्राण का साक्षात जीव में क्या नाम जीव में न मान करके तेज में ये माना जाए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते इतनी न वाच्य क्यों तो कहते इसलिए कि जीवं प्रति आगत प्राणस्य निर्व्यापारत्वेन स्थिते रेव अत्र इति भाव कहते लय यहाँ अज्ञानी के उत्क्रांति के प्रसंग में प्राण के जीव में लय का स्वरूप इतना मात्र है कि जीव के पास प्राणों का आ करके निर्व्यापार भाव से स्थित होना यही लय माना जा रहा वृत्ति लय है ना तो प्राण के पास प्राण जीव के पास आया और निर्व्यापार हुआ का अर्थ ही है उसका लय हुआ यही लय है वो फिर उस प्रकार का लय मानने के लिए उन श्रुति की श्रुति का अर्थ इसी प्रकार का करना पड़ेगा वो श्रुति जीव में ही प्राण का लय बता रही है ऐसा ही बताना पड़ेगा इस अभिप्राय से जीव में प्राण के लय का स्वरूप बताया जीव में प्राण का वृत्ति लय हुआ का अर्थ है कि जीवम प्रति आगत्य प्राणस्य निर्व्यापारत्वेन स्थिति यही जीव में प्राण का वृत्ति लय है स्थिति रेव अत्र लयत्वात ये अभिप्राय हुआ सूत्र तथा भाष्य का अब हाँ उस समय श्वास हाँ निर्व्यापार हो जाएगा और तो बाद में फिर एक बार ईश्वर भावी शरीर का संकल्प करते उस जीव के तो उस समय फिर उत्थित होता है एक बार लेकिन श्वास की जरूरत नहीं केवल उसे उसी अवस्था में मैं के रूप में वो शरीर दिखता है हाँ तो श्वास उसका नहीं होगा लेकिन वो अहम वृत्ति के रूप में मन के व्यापार अनुकूल उसका परिस होगा हाँ उतने परिस के लिए और नाड़ी में प्रवेश कराने के लिए जितना व्यापार अपेक्षित है वो अंतर व्यापार उतना मात्र होगा बाहरी शरीर में स्थूल शरीर में व्यापार की जरूरत नहीं है उसको तो भूतेषु जीवस्थिति कि बलात् व्याख्या आशंक्य सोध्यक्षे सूत्रोदारी श्रुति बलात् इत्याह ननु इत्यादिना कहते हैं जीव भूतों में स्थित होता है कह रहे हो हाँ भूतेषु तत्श्रुते इस सूत्र का अर्थ करते हुए आपने ये कहा कि तेज सहचरित भूतों में प्राण संप्रीक्त जीव अवस्थित होता है तो आप ये जो सूत्रकार करने जा रहे हो प्राण संप्री जीव की स्थिति भूत सूक्ष्मों में होती है मृत्यु के समय ये किस प्रमाण के आधार पर इस प्रकार का व्याख्यान कर रहे हो इस व्याख्यान के लिए आधारभूत प्रमाण क्या है ये पूछते हैं कि भूतेषु जीवस्थिति किम बलात् व्याख्यायते? इति व्याख्याश सो अध्यक्षे सूत्रोधारित श्रुति बलात् तो सो अध्यक्षे इस सूत्र में उपगमादि को बताने वाली जो श्रुतियाँ हैं उसके आधार पर भूतों में जीव का लय बताया जा रहा है प्राण संपृक्त जीव का ये व्याख्यान किया जा रहा है ये कहते हैं शंका तथा समाधान करते हुए पहले शंका है कि च यम श्रुति ही प्राणस्य तेजसी स्थितिम दर्शयती न प्राण संप्रत से तो प्राणस्तेजसी यह श्रुति तो बताती है प्राण का साक्षात लय तेज में न कि प्राणसंपृक्त जीव का भूतों में लय नहीं बताती तो आपने प्राण संप्रक्त जीव का भूतों में लय ये अर्थ किस श्रुति के आधार पर किया इस प्रकार की शंका भी इस शंका का उत्तर नए स इत्यादि से दिया जा रहा है क्या हमारा व्याख्यान निराधार नहीं है उसके लिए आधारभूता श्रुति है सो अध्यक्षे इति सी अंतराले अपि उपसंख्यात तो सो अध्यक्षे इस सूत्र से बीच में अध्यक्ष का भी उपसंख्या यानी कथन हुआ है ना उपसंख्या तत्व कथितत्वात अध्यक्ष को भी प्राण और तेज के बीच में श्रुति बता रही है इसलिए ये अर्थ किया जा रहा है और अरे दोष नहीं है उसी को स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं उदाहरण से कि यो ही सुघ्नात मथुरा ग्वा मथुराया गच्छति सोपि सोपी सुघ्नात पाटलीपुत्र या शक्य थे वजित हा हाँ योपी ही इसका अवतरण है टीका में कि प्राणस्य जीव द्वारा भूत प्राप्तो दृष्टान्तम आह प्राण साक्षात नहीं जीव द्वारा भूताश्रित होते हैं इसे समझाने के लिए जो इस सूत्र का अर्थ बताया है उस अर्थ को सुदृढ़ करने के लिए दृष्टांत तो बता रहे हैं भाष्कर भगवान योपी ही मथुरा गत्वा पाटली पुत्र व्रजती सोपी सुना वही लगा लो वो वाला या दूसरे पे लगा लो तो उसको हरिओम या दूसरा माइक ले आओ तो इतना तो आवाज ही नहीं पकड़ रहा फूक को मात्र थोड़ा बहुत पकड़ता ही सुघ्नाथ मथुरा गथुराया पाटलिपुत्र व्रजति सोप्रृना पाटलीपुत्र याती शक्यते वधि तो जो कोई व्यक्ति विशेष सुघ्न नामक शहर से मथुरा आता है पहले फिर मथुरा से पाटलीपुत्र जाता है पटना जाता है तो मथुरा से पश्चिम में सुग्न है शहर फिर वहाँ से आया वो मथुरा और मथुरा से पूर्व में है पाटलिपुत्र तो चाहे उसे मथुरा होकर के पाटलिपुत्र गया ये कहो या सीधे सुग्न से पाटलिपुत्र गया ये कहो ऐसा कहा जा सकता है ऐसे मुख्य रूप से प्राण तो जीव के साथ भूत सूक्ष्मारूढ़ हो जाता है सीधे नहीं लेकिन श्रुति ने जैसे मथुरा से होकर के सुग्न में रहने वाला व्यक्ति पाटलिपुत्र जा रहा है तो किसी ने कहा कि सुग्न से पाटलिपुत्र गया बीच में मथुरा का नाम नहीं लिया का अर्थ बिना मथुरा के ही गया ऐसा नहीं है मथुरा होकर के ही पाटलिपुत्र गया है सृग्न से पाटलिपुत्र गया ये कहते समय भी अर्थ निकलेगा ऐसे ही प्राणस तेजसी यह श्रुति भी बता रही है जो प्राण का ते भूत में लय वह सीधे लय नहीं जीव के साथ मिल करके फिर भूत में अवस्थान ये समझाने के लिए दृष्टांत कि योपि दृष्टि योपी सृघ्ना मथुरा गथुराया पाटलिपुत्र व्रजति सोप्रृघ्ना पाटलिपुत्राती शक्य वादि तस्मास्तेजसीपृत अध्यक्षजसचरित भूतेषु इसलिए प्राणस्तेजसी ये श्रुति सीधे सीधे प्राण का भूत सूक्ष्मों में अवस्थान नहीं बता रही है अपितु प्राण संपृक्त जीव का भूत सूक्ष्मों में अवस्थान बताती है अब जो इस अधिकरण का तृतीय सूत्र है इसके द्वारा व्यावर्त्य शंका को कथम इत्यादि से बताया जा रहा है भाष्य में उसे देखिए कथम तेजस्सचर भूतेषु इतिच्यते येक तेज श्रूयतेजसी ते अत आहणस्तेजसी इस श्रुति का अर्थ पूर्व पक्षी के भी गले उतर आया कि जीव द्वारा प्राण का यह श्रुति भी भूतों में अवस्थान बता रही है लेकिन अब यहाँ पर जो भूतेषु पूर्व सूत्र में बहुवचन प्रयोग किया ना तो भूतेशु यानि पांचों भूतों में भूत सूक्ष्मों में अवस्थान तो यद्यपि मूल श्रुति में तो ये व्यास भले ही भूते शुभवचन प्रयोग कर लें लेकिन वे तो पुरुष विशेष हैं हम तो श्रुति को मानने वाले हैं पूर्व पक्षी कहते हैं और श्रुति में तो प्राणस तेजसी ऐसा एक वचन है तो एक वचन प्रयोग होने से अकेले तेज में ही प्राण का अवस्थान बताया जा रहा है वो भले ही जीव द्वारा मान लो आप कहते हो तो तो जीव द्वारा भी प्राण का अवस्थान क्यों न माना जाए लेकिन वह केवल तेज में मानना चाहिए क्योंकि प्राणस तेजसी यह श्रुति केवल अकेले तेज का प्रयोग करती है नहीं तो भूतेश हुए कहती श्रुति भी वो तो नहीं हुआ और आप कह रहे हो पांचों भूतों में मरने वाले जीव का प्राण संपृक्त जीव का अवस्थान होता है ये अर्थ आपने कहाँ से किया किस आधार पर किया ये प्रश्न है कि कथम तेज इति भूतेशु आप तेज सहचरित भूतों में प्राणसंपृक्त जीव का मृत्यु के समय अवस्थान ये अर्थ कैसे कर, कर रहे हो येक तेज श्रूयते जसी श्रुति में तो अकेले तेज रूप एक भूत में मरने वाले जीव का अवस्थान सुना जा रहा है ये शंका हुई अतः आह इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं नैकस्मिन दर्शय तो ही एक दर्शय तो ही तो न एक दर्शयता ही ऐसे चार पद हैं तो एक तेजसी अंत काल में अकेले तेज नामक नामक भूत में प्राणादि को अपने साथ लिए हुए जीव का अवस्थान संभव नहीं है न का है न संभवती अवस्थानम न संभवती अकेले तेज में प्राण संपृक्त जीव का अवस्थान मृत्यु के समय संभव नहीं है ये नहीं कस्मिन इतने का अर्थ निकलेगा क्यों ये क्यों आश्रय ले रहा है ये भूतों का इसलिए कि भूत जो सूक्ष्म भूत हैं ये स्थूल आश्रय के बिना जो सूक्ष्म भूतों का परिणाम रूप सूक्ष्म शरीर है वो भूत सूक्ष्म भूत ही हैं वो स्थूल के आश्रय के बिना एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर जा आ नहीं सकता सूक्ष्म शरीर के आने जाने के लिए स्थूल आश्रय की आवश्यकता है निरा, निरा, निराधार इंद्रिय अगते ऐसा आया था ना पहले कि इंद्रियों की निराश्रय इंद्रियों की गति नहीं होती तो इसके लिए जरूरी है मृत्यु के समय भी इस लोक को छोड़कर के लोकांतर की यात्रा में निकले हुए जीव को अपनी उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर के साथ जाने के लिए आश्रय की और वो आश्रय ऐसा चाहिए कि वहां जाने के बाद वह भोगायतन बन जाए भोगायतन कहते हैं स्थूल शरीर को भोगायतन के बीज सर्वत्र उपलब्ध नहीं है ऐसा पहले रंग अधिकरण में बताया गया था तो इसके लिए भावी शरीर के बीज भावी शरीर है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो उसके पास सही है, है तो स्थूल शरीर का बीज सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता स्थूलभूत सर्वत्र होने पर भी जिस किसी भी स्थूल भूत, भूतों से शरीर नहीं बनता है घड़ा भी बनाना होगा स्थूल तो जिस किसी मिट्टी से नहीं बनता एक विशेष मिट्टी उसको परख करके ही कुलाल वो दूर होने पर भी वहाँ से लाता है और उससे घड़ा बनाता है तो शरीर का निर्माण होना है स्थूल भूतों से तो वो जहां जाएगा वहां स्थूल भूत होने पर भी उन भूतों से स्थूल शरीर नहीं बनने वाला उसके लिए भूत सूक्ष्म रूप जो बीज है वो यहीं से ले जाना होता है और वो भूत सूक्ष्म का इसलिए आश्रय लेता है एक तो ले जाने के लिए भी उपयोग में आता है और वहां जाकर के स्थूल शरीर का रूप धारण करता है इसलिए और वो एक स्थूल शरीर रूप मात्र ये शरीर नहीं है शरीर में पांचों तत्व देखे जा रहे हैं इसलिए इसे पंच भौतिक कहा जाता है और जब छूटता है अंत्येष्टि होती है तो कहा जाता है कि पंचभूतों में विलीन हुआ स्थूल शरीर इसका अर्थ है कि इसका कारण पांचों भूत है तो मृत्यु के समय आश्रय क्यों ले रहा है भूतों का स्थूल भूतों का ये जीव भावी शरीर के लिए साथ में ले जा रहा है ऐसे वजन ढोने के लिए नहीं और वो भावी शरीर अकेले तेज से बनने वाला नहीं है इसलिए उसे तेज को उपलक्षण समझना सभी स्थूल स्थूलभूतों का स्थूल भूत भी ये इतना छह फुट या पांच फुट साढ़े पांच फुट लंबा पूरा का पूरा शरीर नाड़ी से तो निकल नहीं पाएगा ना इसलिए स्थूल स्थूलभूतों का ही जो सार है सूक्ष्म अंश है उस सूक्ष्म अंश को समझना चाहिए कि वो सूक्ष्म अंश जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम नाड़ी से भी जीवात्मा को लेकर के आराम से निकल सके वो स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश होने पर भी अत इंद्रिय है दिखता नहीं है इसलिए भले ही श्रुति में प्राणस में अकेले तेज का उच्चारण है लेकिन वह तेज पद उपलक्षण है बाकी चार भूतों का भी तो इसलिए वहास जी ने भूतेशन किया और भास्कर भगवान ने देह भावी देह बीज भूतेशु तेज सहचरितेशु भूत अवतिष्ठ ऐसा व्याख्यान किया ये बता रहे हैं न एकस्मिन इसे एकस्मिन तेजसी जीवह अंतकाले न काले न तो कहा यह अर्थ आपको कैसे ज्ञात हुआ कि तेज शब्द उपलक्षण है पांच बाकी चारों भूतों का ये आपको कैसे ज्ञात हुआ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं दर्शयतो तो ही, ही यानी अस्मात्नाथ दर्शयत द्विवचन है क्रियापद है यानी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में जो राजा अश्वपति का अश्वपति है ना है श्वेत केतु और अश्वपति, तो श्वेत केतु के, के प्रति अश्वपति का जो प्रश्न है क्या तुम जानते हो कि पांचवी में आप का ये नाम होता है। कैसे होता है, है जानते हो यह प्रश्न और उसका प्रतिवचन भी श्वेत केतु को नहीं अपितु श्वेत केतु के पिता को जो राजा अश्वपति ने ही दिया कि पांचवी आहुति में इस प्रकार आप पुरुष वचे, पुरुष होता है का मतलब मानव शरीर बन जाता है ये जो प्रतिवचन ये दोनों प्रश्न प्रतिवचन ये दर्शयतः क्रियापद के कर्ता है इसलिए दर्शयत यानी प्रश्न प्रतिवचने दर्शयत ये प्रश्न और प्रतिवचन जो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में है वह यही बता रहे हैं कि तेज शब्द बाकी चारों का उपलक्षण है क्योंकि वहां पर भी आपह कहा वो आप वहाँ पर हैं चारों भूतों का उपलक्षण तो आपह का अर्थ है भूत सूक्ष्म मात्र पांचो भूत और उन पांचों भूतों से पंचम आहुति में आहुति डाली गई जिन पांचों भूतों की भूत सूक्ष्मों की वह पंचम आहुति में बन जाता है मानव शरीर योषित अग्नि में तो प्रश्न प्रतिवचने दर्शयत ही यानी यत ऐसा ही प्रश्न प्रतिवचन बता रहा है जिस कारण से उस कारण से हमने तेज का अर्थ तेज सहचरितेश भूतेश एक तो ये लेना और अथवा दर्शयत का करता श्रुति स्मृति को बनाना तो श्रुति स्मृति दर्शयत प्रश्न प्रतिवचन को करता बना लो दर्शे तक दर्शे थे अनेक ज्ञापयता ज्ञापित कर रहे हैं प्रश्न प्रतिवचन या श्रुति स्मृति तो श्रुति कौन सी <coughs> तो एक श्रुति आती है पृथ्वीमय आपोमय वायुमय आकाशमय तेजोमय यह श्रुति जीवात्मा को बता रही है कि पांचो ये शरीर देह पांचो भूतों का विकार है विकार अर्थ में पृथ्वीमय पृथ्वी का विकार आपोमय वायु का विकार आकाशमय यानी आकाश का भी विकार है और तेजोमय का अर्थ है तेज का विकार है तो पंचभूत विकारत्व यानी कार्यत्व श्रुति बता रही है शरीर में इसलिए प्राणस तेजसी में तेज़ शब्द से लेना है भावी शरीर का बीज वो अकेला शरीर नहीं है अन्य श्रुति बता रही है पांचो भूत है तो इस अन्य जो पांचो भूतों में शरीर उपादानत्व तो शरीर उपादानत्व तो बताने वाली श्रुति है उसके आधार पर तेजस शब्द का अर्थ तेजस सहचरितेशु भूतेशु ये किया गया है और स्मृति भी भाष्य में भाषकर भगवान बताएंगे अन्यो मात्रा इत्यादि यह भी पांचों भूतों का कार्य यह स्थूल शरीर है और जो स्थूल शरीर के बीज भूत पांचों भूत हैं उन्हीं का आश्रय अंत काल में स्थूल जीवात्मा लेता है ये अर्थ निकलेगा इसलिए दर्शय का कर्ता चाहे प्रश्न प्रतिवचन को बना लो या श्रुति स्मृति को बना लो भाष्य में दोनों भी बताए तो भाष्य को देखिए नैकस्म तेजसी शरीर प्रेपसावेलां जीव अवतिषते कार्य शरीर से अनेकात्मक दर्शना शरीरांत प्रेपसावेला इस शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को प्राप्त करने की इच्छा के समय यानी मृत्यु के समय लोकांतर की यात्रा प्रारंभ करते समय एकस्मिन एवं तेजसी जीवो अव न अवतिष्ठते अकेले तेज में जीव स्थित नहीं होता क्यों तो कहते इसलिए कि कार्य से शरीर से अनेकात्मत्व तो जो भावी शरीर है इसी जिसका आश्रय ले रहा है मृत्यु के समय जिस भूत का उसी का वो कार्य है ये शरीर के बीज हैं, तो शरीरात्मक कार्य तो अनेकात्मक दिख रहा है न पंचभूतात्मक दिख रहा है वो तो पंचभूतात्मक शरीर रूपी कार्य का अकेला तेज उपादान कारण नहीं हो सकता बीज नहीं हो सकता ये यहां पर कहा कार्यस्य शरीरस्य शरीर से अनेकात्मत्व तो दर्शनात्म तो भूतषु नएकिन कस्मिन इत, इतने का अर्थ हो गया अब दर्शयतो तो ही इसका अर्थ कर रहे भास्कर भगवान कि दर्शयत एतम अर्थम प्रश्न प्रतिवचने प्रश्न प्रतिवचने प्रथमा का द्विवचन है दर्शयतह का कर्ता है तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में जो प्रश्न तथा प्रतिवचन है वह इसी अर्थ का ज्ञापन कर रहे हैं कि अकेले भूत से नहीं बनता भावी शरीर इसलिए यहां तेज शब्द का भावी शरीर के बीज पांचों स्थूल भूतों का सूक्ष्मांश यही अर्थ करना है तेज शब्द का तो आपह पुरुष वचस इति इत्याक जो प्रश्न प्रतिवचन है इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन के द्वारा यही बात बताई गई है वहां आप शब्द का अर्थ भी सभी भूत वो है और तद व्याख्यातम इस आप शब्द का अर्थ वहां पर अकेला जल नहीं है अपितु बाकी सब भूत हैं। छांदोग्य में त्रिवृत करण बताया इसलिए त्रिवृत स्थूलभूत यह अर्थ किया करना है यह कह रहे हैं आगे की तद इत्यत्र तो तदरंग इस अधिकरण का जो द्वितीय सूत्र है उसमें त्रियात्मकत्व तु यह बताया गया कि वो जो आप शब्द का क्यों प्रयोग किया फिर तो वह क्रियात्मक है उसमें बाकी दो भूत भी मिले हुए हैं इसलिए के और फिर बाकी भूतों के वाचक शब्द का प्रयोग करते अन्न या तेज पे भूयस्वाद शरीर में जल, जलीय मात्रा अधिक होने से ओ जल का प्रयोग कर दिया ऐसे ही यहां पर प्राणस तेजसी में तेज शब्द का प्रयोग कर दिया है तो श्रुति स्मृति च एक अर्थम अब ये दर्शयता का करता चाहे प्रश्न प्रतिवचने को कर लो या श्रुति स्मृति को मान लो तो प्रश्न प्रतिवचन करता है इस अर्थ वाला तो हो गया अब श्रुति स्मृति च एकम अर्थम दर्शयता ये कह रहे हैं उससे पहले टीका में एक वाक्य है इसको देखिए स्थूल देह आरंभाय पंचीकृत भूतानी आवश्यकनी इति अधिकरण व्याख्यातम रंगहत्य है तृतीय अध्याय का प्रथम अधिकरण तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम अधिकरण उसमें ये बताया गया कि भावी स्थूल शरीर का आरंभ करने के लिए आवश्यक है पाँचों भूत और कौन से पांचोभूत और तो स्थूल पांचो भूत पंचकृत यानी स्थूल अब भाष्य को देखिए श्रुति स्मृति च एतम अर्थम दर्शयत श्रुति स्मृतियां भी जीव का भोगायतन स्थूल शरीर पांचो भूतों का कार्य है इस बात को बता रहे हैं तो पहले श्रुति बताते हैं कि श्रुति ही पृथ्वीमय आपोमय वायुमय आकाशमय तेजोमय इत्यादि यह श्रुति बताती है कि पांचों भुत पांचो का विकार ये स्थूल शरीर है इसलिए पांचों स्थल भूत इसके बीज हो जाएंगे इसलिए इन पांचों भूतों का जो सूक्ष्म रूप है जिसे भूत सूक्ष्म कहा जाता है वही वहां पर जसी श्रुति में तेजस शब्द का अर्थ है भूत सूक्ष्म और स्मृति स्मृतिरपी ये श्रुति बता करके आगे स्मृति बताता है अन्व्यो मात्र विनाशिन्दाधा तो या स्मृता ताधमिद संभवत्यनु पूश इद्या है स्मृति दशार्धान का हैं है पंचानाम भूतानाम दशार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा पांचों भूत दस का आधा पांच हो गए तो पांचों भूतों की जो मात्रा है का मतलब सूक्ष्म रूप है वो अनवय इसलिए विशेषण दिया अनवय मात्रा तो स्थूल पंचभूतों के जो सूक्ष्म अंश अन्वय मात्रा का अर्थ निकलेगा और वो ये भी मात्रा का विशेषण है वो अविनाशी है अविनाशी का अर्थ है मुक्त होने तक ये भूत सूक्ष्म बदलता नहीं है तत्व है हर एक जीव का जैसे सूक्ष्म शरीर वही रहता है स्थूल शरीर बदल जाता है चौरासी लाख योनी में घूमते समय लेकिन सूक्ष्म शरीर वही वही रहेगा ऐसे ये भूत सूक्ष्म भी बदलता नहीं है अविनाशी है भावी शरीर का कारण बन जाता है फिर उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के लिए जब जाता है तो वहां से भी वही भूत सूक्ष्म साथ में जाता है इसलिए अविनाशी है का अर्थ है बिना अहम ब्रह्मास्म कर साक्षात्कार के नष्ट नहीं होता बाधित नहीं होता उसका नाशक केवल एक अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार है तो दशार्धान या मात्रा स्मृता अविनाशी सूक्ष्म जो पांचों भूतों की मात्राएं सुनी गई हैं, स्मृता अवगत हुई हैं। ताभी है संभवती अनुपूर्वश तो इदम सर्व यानी ये जो कार्यकरण संगत अंत पाती करण ग्राम है ये करण ग्राम यानी सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव ताभी उन भूत सूक्ष्मों के साथ पांचों भूतों के सूक्ष्म अंशों के साथ अनुपूर्वशः अनेक क्रम से पूर्व शरीर के रूप में प्रकट हुआ फिर उसको छोड़कर के दूसरे शरीर के रूप में फिर उससे आगे वाले शरीर के रूप में ये क्रम जब तक अविद्या है तब तक चलता ही रहता है पूर्व शरीर का त्याग करना उत्तर शरीर का ग्रहण करना ये और उत्तर उत्तर शरीर के रूप से प्रकट होती हैं, यही मात्राएं है। ये स्मृति बताती है कि शरीर का कारण अकेला तेज नहीं है पांचों भूत हैं। थोड़ी टीका है इसको देखिए अनवे कर दिया सूक्ष्म और मात्रा शब्द की उत्पत्ति करते हैं इति मियंते परिछिन्ना तो वो है का मतलब व्यापक नहीं है सूक्ष्म है अनु ने बताया और वो परिचिन्न है परिचिन्न इसलिए आवागमन हो रहा है वो व्यापक नहीं है आकाश सूक्ष्म तो है णु तो है लेकिन व्यापक है इसलिए उसमें आवागमन नहीं होगा और ये है और प्रांग मोक्षात अभी नाशिन्य। अभी नाशिन्य भी मात्रा का विशेषण है तो मोक्ष के पहले तक नाश नहीं होता का मतलब मतलब इनका नाशक केवल आत्मसाक्षात्कार साक्षात्कार है आत्म नाशक जब तक नहीं आता तब तक उस जीवात्मा के साथ ये भूत सूक्ष्म बने ही रहते हैं का अर्थ करते हैं दशार नाम और अन्व मात्रा अविनाशिने इतने का अर्थ निकला सूक्ष्म भागा। तो पंचान भूतान सूक्ष्म भागा इति आवत, यानी इतियावत अर्थ, ये अर्थ निकला स्मृति के पूर्वार्थ का और इन्हीं के साथ इन पांचों भूतों के सूक्ष्म भाग के साथ जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जाती है दूसरे शरीर को धारण करती है यही पांचों भूतों की सूक्ष्म मात्रा भावी शरीर के रूप में परिणत होती है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं कल अनाध्याय परसों